टॉक no नए भारत का जन नंबर एट तो गुरु ब्रूम पार अबारसन और अबासन और बच्चे के जन्म में बहुत फर्क और उन दोनों मुझे कोई जरूरत नहीं दिखाई मैं मानता ही ऐसा हूं कि पूंजीवाद का काम ही ये है कि तो वो इतनी संपत्ति पैदा कर जाए कि समाजवाद संभव हो सके डायरेक्ट से डायरेक्ट से करीब पोजिशन नहीं ऐसा नहीं क्योंकि मार्क्स के ख्याल में ऐसा है कि पूंजीवाद समाजवाद नहीं लाएगा पूंजीवाद अपने अंतर कलह पैदा करेगा और अंतर कलह समाजवाद लाएंगे मेरे ऐसी धारणा नहीं मास्क का ख्याल यह है कि पूंजीवाद ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि अभी जो तीन वर्ग हैं समाज में पूंजीपति का वर्ग पूंजीहीन का वर्ग और मध्यम वर्ग पूंजीवाद का तो शोषण मध्यम वर्ग को नष्ट कर देगा मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सर्वाहरा हो जाएगा छोटा सा हिस्सा पूंजीवादी हो जाएगा और समाज दो हिस्सों में सीधा कट जाएगा जिस दिन समाज दो वर्गो में सीधा कट जायेगा उस दिन पूंजीवाद के अंतर कलहेंगी पूंजीवाद की मृत्यु बन जाएगी मेरी दृष्टि बिल्कुल भिन्न है मेरी समझ ऐसी है कि जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होगा मध्य वर्ग नष्ट नहीं होता जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता है मजदूर का वर्ग नष्ट होता है और अंधता एक ऐसी समाज स्थिति बनती है जहाँ मध्य वर्ग ही रह जाता है जिसके एक छोर पर धनी रहता है दूसरे छोर पर निर्धन रहता है लेकिन मध्य वर्ग अकेला वर्ग रह जाता है और जहाँ मध्य वर्ग अकेला वर्ग रह जाएगा जहाँ मजदूर के पास भी कुछ खोने को होगा बिल्कुल सरवहारा नहीं होगा मजबूत और जहां मध्य धीरे धीरे फैलते फैलते अपने दोनों छोरों को आत्मसात कर लेगा ये जो स्थिति बनेगी ये अंतर वर्ग कलह से इनर क्लास स्ट्रगल से समाजवाद नहीं आएगा बल्कि पूंजीवाद की पूरी सफलता से समाजवाद आएगा वे वट यू आर नॉट अग्री विद इज दिनरेशन ऑफ एन एंटी the Marxist position keeping okay. the context of the capitalism okay. although you are admitting a certain historical process <laughs> which is inevitable <laughs> for a certain developmental stage <laughs> and to that extent perhaps one might think of what you are saying as historical determinism no atahasik <laughs> prakriya ki tum baat kar raha hu lekin atahasik determinism ki nahi जैसे ही हम हिस्टोरिकल डिटर्मिनेजम की बात करते हैं तब हिस्ट्री अपने आप में बड़ी देवी शक्ति बन जाती है ईश्वरीय हो जाती और मनुष्य के हाथ के बाहर हो जाते और मनुष्य उसके हाथ में खिलौना हो जाता है जब मैं ऐतिहासिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ तो मेरा कुल मतलब इतना है कि जीवन के विकास के चरण है और प्रत्येक विकास का चरण एक खास दिशा में इंगित करता है जहाँ इतिहास जा सकता है लेकिन फिर भी वहां जाएगा या नहीं जाएगा ये मनुष्य की चेतना सदा ही चुनाव करती है और ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि पूंजीवाद से अनिवार्य रूप से समाजवाद फलित होगा पूंजीवाद से समाजवाद फलित हो सकता है फलित होने से रोका भी जा सकता है ये मनुष्य की चेतना ही तय करेगी कि वो समाजवाद को फलित होने दे या न होने दे अगर आदमी दर्शक की भांति खड़ा रहे तो जरूर इतिहास की प्रक्रिया धीरे धीरे समाजवाद को ले आएगी लेकिन आदमी दर्शक नहीं है पर्टिसिपेंट है और आदमी सिर्फ हिस्टोरिकल नेसेसिटी से नहीं जी रहा है बल्कि आदमी हिस्ट्री को पैदा भी कर रहा है और ये दोनों बातें बड़ी अंतर निर्भर है क्योंकि हमें हिस्ट्री पैदा करती है और हम हिस्ट्री को पैदा करते हैं हिस्ट्री हमें एक सीमा तक डिटरमिन करती है और एक सीमा तक हम हिस्ट्री को डिटर्मिन करते हैं इसलिए अकेला हिस्टोरिक डिटर्मिनिज्म मुझे घातक मालूम पड़ता है ज्यादा उचित होगा कहना कि ये एक इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंट डिटर्मिनिज्म है जिसमें आदमी पूरे वक्त निश्चय कर रहा है और ये हो सकता है कि अगर आदमी तय कर ले तो समाजवाद कभी भी ना आए और ये भी हो सकता है कि आदमी तय कर ले तो समाजवाद पूंजीवाद की आधी अवस्था में भी थोप दिया जाए ये दोनों हो सकता है जैसा रूस में मैं मानता हूँ कि स्टारिक डिटर्मिनिज्म से नहीं समाजवाद आ गया है आदमी के इंटरफेरेंस से आया है क्योंकि तो रूस में न तो पूंजीवाद था न पूंजीवाद की कोई विकसित अवस्था थी ना कोई सर्वहारा का वर्ग था और न कोई पूंजीपति का वर्ग था रूस तक फ्यूडल सोसाइटी चीन भी वैसी ही सोसाइटी थी हमारी सोसाइटी भी अभी तक वैसी सोसायटी है चीन जैसे बिल्कुल किसानों के देश में भी समाजवाद लाया जा सका आया या नहीं ये दूसरी बात है पूरी तरह आया नहीं ये भी दूसरी बात है लेकिन मनुष्य की चेतना निर्धारक है और छोटी मोटी निर्धारित नहीं और जैसे जैसे आदमी विकसित हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य के निर्धारण की क्षमता बढ़ती है और इतिहास के निर्धारण की क्षमता कम होती है जितना मनुष्य की चेतना का विकास होगा तो एक अस्थिनिटिंग ताकत है जो मनुष्य के पास आती जा रही है और ये हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि आने वाले 100-200 वर्षों में ऐतिहासिक डिटर्मिनेजम का को कोई बहुत गहरा अर्थ न जाए मनुष्य की चेतना बहुत कुछ निर्धारक हो जाए पहली तो बात नहीं फलित हुई की प्री कंडीशन कैपिटलिज्म की होनी जरूरी नहीं है सोशलिज्म के लिए हाँ, मैं कह रहा हूं अगर मनुष्य की चेतना ठीक है तो कैपिटलिज्म पैदा नहीं हो नहीं हो फिर भी सोशलिज्म आ सकता है जैसा लंडन में हुआ है ब्रिटेन में हुआ है स्वीडन में हुआ है दूसरी बात आपने बताई कि जो स्टेट कैपिटलिज्म है उससे इंडिविजुअल कैपिटलिज्म आप चुनाव करते हैं उसके प्रीफर करते हैं So, <laughs> तो स्टेट कैपिटलिज्म इज बैड कंपेयर टू इंडिविजुअल अब पसंद करते हैं तो उसी जो इंडस्ट्रीज और पॉवर्टी का प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुआ था इसको पहली बात तो यह कि मैं ये कहता हूं कि पूंजीवाद पूरी तरह विकसित ना हो तो भी सोशलिज्म ला लाया जा सकता है लेकिन ये भ्रूण बात है अबारस है ना मैं कह रहा हूँ हाँ ना वही मैं कह रहा हूँ कि ये लाया जा सकता है ये बिल्कुल लाया जा सकता है लेकिन अगर ऐतिहासिक स्थिति तैयार नहीं है तो भी मनुष्य की चेतना इसे ला सकती लेकिन तब तो मनुष्य की चेतना को बहुत कुछ जबरदस्ती करनी पड़ेगी ऐतिहासिक प्रक्रिया के साथ वायलेंस भी आ सकता है वो सवाल है वायलेंस से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम बंदूक चलाएं गोली बनाए बूंद गिनाना वायलेंस से मेरा मतलब होता है कि जहां भी हमें फोर्स्ड कुछ करना पड़े जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर में छोरा चलाऊ तब भी वायलेंस हो ये तो, जरूरी नहीं है तो, कोयर्शन को भी मैं वायलेंस ही कहता हूँ कैपिटलिज्म में भी इनहेरेंट है वो तो सभी जगह सभी समाज की व्यवस्थाओं में रहेगा तो सवाल ये है असल में जब तक व्यवस्था रहेगी कोर्सन इनहेरेंट रहेगा वो तो एक स्टेटलेस सोसाइटी में ही कोयर्सन नहीं हो सकता क्योंकि कोयर से बॉडी नहीं हो सकती समाजवाद कैपिटलिज्म के विकास के पूर्व भी लाया जा सकता है इसे में इस अर्थ में कह रहा हूं कि मनुष्य की चेतना इतिहास को इस बात की निर्धारित कर सकती लेकिन इस निर्धारण करने में चूंकि इतिहास की प्रक्रिया तैयार न होगी हम जो भी करेंगे उसमें हमें कोअर्सन का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि स्थितियां तो तैयार न होंगी मनुष्य की चेतना स्थितियों को तैयार करने की जबरदस्ती करेगी दूसरी बात दूसरी बात जो व्यक्तिगत हाथों में पूंजी या राज्य के हाथों में पूंजी इन दोनों में मैं व्यक्ति के हाथों में पूंजी को पसंद करता हूँ और व्यक्ति के हाथों से किसी दिन अगर जाए तो समाज के हाथों में जाए ऐसे पसंद करता हूँ राज्य का जो मध्यस्थ एजेंसी है उसके हाथ में पूंजी की सत्ता ना जाए ये मैं चाहता हूँ और इन तीनों बातों को मैं जाना चाहूँ व्यक्ति के हाथ में राज्य के हाथ में समाज के हाथ में और ये तीनों अलग अलग बातें है व्यक्ति के हाथ में तो पूंजीवाद के बात है अगर हम जबरजस्ती यानी इतिहास की प्रक्रिया पूरी ना हुई हो और ये व्यक्तिगत पूंजी को समाप्त करना चाहें और समाज के हाथों में पहुंचाना चाहें तो समाज के हाथ में पहले नहीं पहुंचेगी पहले राज्य के हाथ में पहुंचेगी क्योंकि कोयर से बाड़ी चाहिए जो कि व्यक्ति के हाथ से छीने और समाज के हाथ में देने की तैयारी करे जरूरी नहीं है कि एक दफा राज्य अपने हाथ में लेकर समाज के हाथ में दे ये दूसरी बात लेकिन वो ये तो दिखाए कि हम व्यक्ति के हाथ से छीन के राज्य के हाथ में देते हैं समाज के हाथ में देते हैं और जब व्यक्ति के हाथ से छीन ले तो राज्य दे या ना दे ये बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा ये जरूरी नहीं होगा कि वादा पूरा किया जाए और मेरी समझ ये है कि वादा पूरा करना बहुत कठिन पड़ेगा कठिन इसलिए पड़ेगा कि एक बार राज्य के हाथ में राज्य की भी ताकत हो और धन की भी ताकत हो ये दोनों ताकत जब राज्य नीतिज्ञ के हाथ में इकट्ठी हो जाए तो राज्य ये पसंद करेगा या नहीं ये फिर उस राजनीतिक ग्रुप के ऊपर निर्भर करेगा और ये भी एक अर्थों में मनुष्य की चेतना निर्धारित होगी कि क्या हो इसके बाद पक्का नहीं कहा जा सकता कि ये कोई हिस्टोरिकल डिटरमिनिज्म से तय नहीं हो जाएगा कि राज्य अपने आप हाथ में सौंप दे दूसरी बात जैसे ही हम व्यक्ति की संपत्ति को राज्य के हाथ में देते हैं हम व्यक्ति की हैसियत को भी खत्म करते हैं व्यक्ति की बगावत की हैसियत को भी खत्म करते हैं व्यक्ति के विद्रोह की हैसियत को भी खत्म करते हैं व्यक्ति के चिंतन की सामर्थ्य को भी छीन करते हैं क्योंकि राज्य के हाथ में सब सबरियन तो तो सारी शक्ति आ जाती है मैं इसके पक्ष में नहीं मैं जरूर इस पक्ष में हूं कि एक दिन व्यक्ति के हाथ से समाज के हाथ में संपत्ति चली जाए लेकिन वो कैसे जाएगी वो अगर राज्य के द्वारा नहीं जाती तो दूसरा क्या उपाय हो सकता है मेरी दृष्टि में संपत्ति उसी दिन व्यक्ति के हाथ से राज्य के हाथ में सहज रूप से जा सकती है बिना राज्य के बीच में आए जिस दिन संपत्ति इतनी अधिक हो कि संपत्ति पर व्यक्तिगत मालकीयत बेमानी हो जाए इसके पहले नहीं जा सकती संपत्ति पर मालकीयत का मजा तभी तक है जब तक संपत्ति कम है और उपभोक्ता ज्यादा है जब तक सम्पत्ति न्यून है और लोग ज्यादा हैं अगर कल हम टेक्नोलॉजिकल रेवल्यूशन से इतनी संपत्ति पैदा कर सकें जो कि हो सकती है कि संपत्ति को व्यक्तिगत बनाने का कोई भी अर्थ न रह जाए तो ही व्यक्ति के हाथ से समाज के हाथ में संपत्ति जाएगी महीने क्या समाज के हाथ में जाएगी किसके पास जाएगी कहाँ रहेगी जब भी हम पूछते हैं किसके पास जाएगी कहां रहेगी तो हम उसी भाषा में पूछ रहे हैं कि या तो व्यक्ति के पास रहे या राज्य के हाथ में रहे असल में जब समाज के हाथ में जाएगी तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि लोकस कहा है समाज का मतलब ही ये होता है जब तक हम लोकस बता सकते हैं कि यहां है तब तक किसी के हाथ में है समाज के हाथ में नहीं है समाज के हाथ में जाने का मतलब ये है कि नाव प्रॉपर्टी इज नो वेयर बिकॉज इट इज एवरी जब भी जब तक हम बता सकते हैं सम तब तक आप समझना कि समाज के हाथ में नहीं गई अभी हम कह सकते हैं बिरला के पास सिंघानिया के पास टाटा के पास तो रूस में हम कह सकते हैं राज्य के पास चीन में हम कह सकते हैं राज्य के पास जिस दिन समाज के हाथ में संपत्ति जाएगी उस दिन हमारे पास होगी हमारे पास का मतलब क्या हुआ हमारे पास का मेरा मतलब यह हुआ कि हम ऐसा पर्टिकुलराइज नहीं कर सकते कि इसके पास संपत्ति उस दिन बेम आज हवा किसके पास है अगर हम पूछने जाए कि हवा किसके पास तो हमें कहना पड़ेगा हवा किसी के पास नहीं है जिस दिन हम संपत्ति को इतना पैदा कर लें कि वो हवा की तरह अतिरिक्क में हो जाए एफ्लुएंट हो जाए उसी दिन समाज के हाथ में होगी उसके पहले समाज और एनोलॉजीज आई थिंक द वे यू एक्सप्लेन दिस अ वे एक्जेम्प्लीफाइड दिक्डिंग ऑफ एनोलॉजी यू यूज द फर्स्ट एनोलॉजी दट यू यूज वॉज अ लिटिल बेबी टीचर्स हाउ इट ग्रोज एंड देन इज बोर्न ऑफ बर्स हाउ यू आर टॉकिंग ऑफ एयर एंड हाउ इट इज एवरी वे both these analogies are organismic <laughs> and perhaps when you say that it will not be possible to define the locus of property again you are viewing the society as an organism it is is it in a way it is an organism hindi organism bhi bahut prakar ke hai air ka apna organism hai wo baby ki tarah nahi hai बेबी का अपना ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी का अपना ऑर्गेनिज्म ना तो वो एयर की तरह है और ना वो बेबी की तरह है लेकिन सोसाइटी एक इंटर रिलेशनशिप है और उस इंटर रिलेशनशिप में हमारे संबंध तब तक संपत्ति के संबंध होंगे जब तक संपत्ति कम है जिस दिन संपत्ति ज्यादा है उस दिन हमारे संबंध संपत्ति के नहीं रह जायेंगे क्योंकि वो बात मीनिंग लेस उसे बीच में लाना अर्थिन हो जाएगा आज मैं अकड़ के कहना चाहता हूँ की ये मकान मेरा है क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है यह बहुत लोग हैं जिनके पास मकान नाम मात्र को है जिनको मकान कहना बेकार है तब तक तो मुझे ये मकान मेरा है कहने में एक रस है लेकिन अगर मकान सबके पास है तो ये इस बात के कहने में रस हो जाता है कि ये मकान मेरा है और इसको जगह जाके जाके बता के और नेम लगा के खबर करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि मकान मेरा है और मकान अगर कल इतने हो जाए कि लोग कम पड़े वकान ज्यादा हो जाए तब तो ये भी ये भी व्यर्थ की बात है कि मैं इस मकान पे ठेका लिए बैठा रहूं कि मैं इसको अपने बेटे के नाम लिख के जाऊंगा असल में संपत्ति न्यून है उपभोक्ता ज्यादा है इसलिए व्यक्तिगत मालकियत का अर्थ अब ये मालकियत दो तरह से विसर्जित हो सकती है या तो व्यक्ति से छीन के राज्य के हाथों में चली जाए और अगर हम जल्दी करेंगे तो राज्य के हाथों की कोई हाथ नहीं है जो इसको संभालने समाज के पास कोई हाथ नहीं बट डू यू कंसीव ऑफ इंडिविजुअल्स टू कॉन्स्टिट्यूट ए सोसाइटी एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म असल में ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट वे है देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक तो जैसा मेरी बॉडी है ये एक ऑर्गेनिज्म एक और तरह का ऑर्गेनिज्म है मेरा मतलब आप सुन रहे ना लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी ये अब तक हमारी हमको सोसाइटी कहते हैं इतनी क्लासेस में बटी है कि बजाय ये कहने की ये एक एक ऑर्गेनिज्म है कहना चाहिए ये बहुत से कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनिज्म है जब तक ये क्लासेस में बटी है तब तक कहना चाहिए ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनिज्म है जैसे मेरा शरीर है अब इन दी आईडिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप बिटवीन पार्थ इज प्रीडीफाइड एंड डोट इंडिपेंडेंट एक्सिस्टम ये जो बात है ना ये बात सही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोसायटी इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म असल में सोसायटी जो है इट इज नॉट समथिंग फिक्स्ड इट इज समथिंग लाइक ए प्रोसेस सो नो पार्ट कैन हैव ए डिफाइंड रोल टू प्लेट एवरी मूमेंट एवरी मूमेंट द रोल इज चेंजिंग then it is ज इज न ऑर्गेनिज्म इन ए डिफरेंट सेंस एज ए प्रोसेस असल में हम हमारी तकलीफ क्या है हम जब भी ऑर्गेनिज्म को सोचते हैं तो एक फिक्स एंजाइटी की तरह सोचते हैं एक नदी है ये भी एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन नदी का रोल उस तरह से फिक्स नहीं जैसा तालाब के पानी का फिक्स है तालाब के पानी का और तालाब के किनारे करीब करीब तय है लेकिन नदी का किनारा भी तय नहीं है नदी का रोल भी तय नहीं है कल वो किस तरफ मुड़ेगी ये भी पक्का नहीं कहां से जाएगी निकलेगी ये भी पक्का नहीं नदी के पास भी एक ऑर्गेनिज्म लेकिन वो एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी जो है हजारों साल तक डेड और फिक्सड ऑर्गेनिज्म की तरह जी है लेकिन जब भी सोसाइटी में कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उपस्थित होती है तो सोसायटी के ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट का रोल बदलना शुरू होता है वो तत्काल बदलना शुरू जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में 3000 साल तक ब्राह्मण का रोल फिक्सड रोल था और 3000 साल तक हमें कभी शक भी पैदा नहीं हुआ था कि ब्राह्मण के रोल में कोई फर्क हो सकता है सूद्र का रोल फिक्सड रोल था इसलिए वर्णों में बटी हुई जो समाज व्यवस्था थी इट वाज मोर आर्गेनिज्मिक देन अवर्स ज्यादा आर्डर्ड थी डिसिप्लिन थी सब रोल बटे हुए थे एक आदमी पैदा होते से जानता था कि क्या वो है और क्या उसे करना है एक एक की आइडेंटिटी तय थी इसलिए उपद्रो कम था मनु ने जो सोसाइटी कल्पना की थी वो बिल्कुल ही आर्गेनिक थी उसमें एक एक पार्ट तय था कि पैर कौन है और पेट कौन है और सिर कौन है लेकिन हमने पाया कि वैसी सोसाइटी डेड सोसाइटी और स्टैग्नेंट हो जाती तब हमने पाया कि सोसाइटी को आर्गेनिज्मिक भी हो और फ्लोइंग भी हो आर्गेनिज्मिक तो सोसाइटी होनी ही चाहिए नहीं तो फिर इंडिविजुअल ही रह जाते सोसायटी नहीं रह जाते तब टूटे हुए इंडिविजुअल्स आइलैंड्स बन जाते हैं सोसायटी तो एक ऑर्गेनिज्म हो बट इट शुड बी ए फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट एज ए बींग बट एज ए बिकमिंग और जहां बिकमिंग होगी वहां पार्ट सुनिश्चित रोल नहीं हो सकता उनका रोल प्रतिदिन बदलता हुआ होगा रोज पैटर्न बदलता हुआ होगा और रोज रोल बदलता हुआ आज एक सूत्र घर में पैदा हुआ आदमी कल ब्राह्मण हो सकता है आपको बहुत तकलीफ नहीं है Now you consider a particular political system as an organism. Yes. So now that means it's not a fixed one. It should not be. Ah, it can so be. Now, so it, it does not necessarily follow that capitalism is a precondition of a socialism. If I extend your argument. No, I am not saying that capitalism is a precondition well, for no, socialism. Or so. What if you say that otherwise you would have to coerce the people to bring? If we don't want to first have a capitalism, a. only growth capitalism then it would be natural for socialism to come yes in in the absence of this as you put <laughs> my proposal that we would have to cover us the people yes. now i think probably you have in your mind the conception of a communist uh, socialism there could be democratic socialism there can be no democratic <coughs> socialism if if there is any possibility of democratic socialism then it must come विथ ए फुल्ली ग्रोन कैपिटलिस्ट सिस्टम वाह डेमोक्रेसी का जो हमारा मतलब है अगर एक बार हम ये तय करें कि democratic socialism हो सकता है तो उसका मतलब ये हुआ है कि स्टेट जो है वो क्वर्स नहीं करेगी स्टेट के हाथ में तो दिली नहीं करेंगे ताकतें नहीं होंगी और स्टेट के हाथ में मुल्क की संपत्ति की ओनरशिप नहीं होगी क्योंकि एक बार मुल्क की संपत्ति की ओनरशिप स्टेट के हाथ में गई तो उसके टोटली होने से रोकने का कोई उपाय तो तो स्टेट इज वॉट बहुत सी चीजें हैं स्टेट तो स्टेट के हाथ में जाएगी उसका मतलब क्या है दो तीन चार आदमी कल जाएंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सवाल दो तीन चार आदमियों का नहीं है तो उसकी वो संपत्ति मालिक ही किसकी हुई हम सब, जो हम कहते हैं हम सबकी हुई ये हम बड़ी ब्रांड बात को आए ये हम जब कहते हैं हम सबकी हुई तो ब्रांड थे इसलिए इसलिए एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियल हाँ बिल्कुल दो तो तीन बात मेरे ख्याल में ले एक स्टेट से मतलब है ये जो बड़ी सोसाइटी है ये समाज है ये समाज अपने को सुनियोजित स्वयं नहीं कर सकता इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से अपने को सुनियोजित करवाना फंक्शनल हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि तो इतनी बड़ी सोसाइटी को सीधा मैनेज करने का को कोई उपाय नहीं तो हम दस लोगों के हाथ में पचास लोगों के हाथ में हजार लोगों के हाथ में एक मशीनरी के हाथ में इस मुल्क के फंक्शन को देते हैं चौरस्ते पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है वो स्टेट फंक्शनिंग है उसकी कि रास्ते पर कोई आदमी बाएं से ही चले दाएं से ना चले कोई टकराना जाए टकरा जाए तो उसकी रिपोर्ट की जा सके टकरा जाए तो उसे दंड दिया जाए। लेकिन ये चौरस्ते का पुलिस वाला कल ये कहता है कि बेहतर ये होगा कि सारी कारण जो चलती हैं इनकी ओनरशिप मेरी हो जाए तो उससे मैं ज्यादा अच्छे ढंग से मैनेज कर सकूंगा क्योंकि तो जब तक ओनरशिप दूसरे की तब तक थोड़ी गड़बड़ होती ही है ओनरशिप अगर मेरी ही हो जाए जो ट्रैफिक कंट्रोल का आदमी है तो मैं ज्यादा ढंग से व्यवस्थित कर सकूंगा और अगर ये सारे लोग जो रास्ते पे चलते हैं ये भी मेरी ओनरशिप में हो जाएं तब तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा इनको दंड देने के मौका नहीं आएगा क्योंकि बाएं दाएं चल भी नहीं सकेंगे मेरी बिना आज्ञा के चौराहे पे खड़े आदमी को हमने एक फंक्शन की तरह खड़ा किया था कि वो चौराहे पर चलने की सुविधा जुटाए अंतता वो ये कहता है कि चलने की मैं पूरी सुविधा जुटा दूंगा चलने वालों की मालिकियत मेरे हाथ में आ जाएगी मैं जो उदाहरण ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं कि स्टेट को इसी भांति मैं स्वीकार करता हूं कि उसका फंक्शन समाज की सेवा करने का समाज की मालिकियत करने का नहीं है समाज की ओनरशिप के लिए नहीं है स्टेट समाज की सर्विस के लिए है लेकिन सर्वेंट के हाथ में अगर ताकत हो तो तय करना मुश्किल हो जाता है वो ओनरशिप बनने की कोशिश नहीं करेगा सर्वेंट को हमें ताकत तो देनी ही पड़ती है क्योंकि वह आखिर कुछ काम करेगा तो उसके पास ताकत चाहिए और जैसे जैसे स्टेट को ताकत मिल गई है सर्विस करने की धीरे धीरे हमको पता चला कि स्टेट जो कि सर्वेंट है एक एक इंडिविजुअल मालिक से ज्यादा ताकतवर है स्वभावता पचास करोड़ का मुल्क है और हमने एक राज्य की व्यवस्था की है ये राज्य की व्यवस्था हम सबकी नौकर है लेकिन एक एक मालिक के मुकाबले बहुत ताकतवर है क्योंकि बाकी चालीस करोड़ लोगों से बात करें तब मेरी ताकत मुझे मिलती है वो मेरी ताकत है स्टेट की ताकत मुझसे सदा ज्यादा है पुलिस वाला जो खड़ा उसको दी ताकत मेरी लेकिन रास्ते पर जब वो मुझे रोकता तो वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर क्योंकि उसमें 40 करोड़ लोगों का हाथ भी उसको ताकत देने में धीरे धीरे स्टेट को ये पता चलता चला गया है निरंतर कि समाज की सेवा करने के मार्ग से धीरे धीरे स्टेट और पॉलिटिशियन समाज की मालकी तक पहुंच सकता है और सोशलिज्म की बात उसे बड़ी सरलता से रास्ता बन जाती है जो वो मालकियत तक पहुंच जाए और जो दो कंट्रीज में हुआ है रूस में या चीन में वो बहुत साफ कि किस भांति स्टेट ओनरशिप धीरे धीरे स्टेट कैपिटलिज्म बन गई और किस भांति स्टेट को आप कहते हैं दो चार लोग नहीं दो चार लोगों ने ही उन्नीस से लेकर और आज तक रूस में पूरी की पूरी ताकत को अपने हाथों में केंद्रित रखा और फिर छीनने का कोई उपाय नहीं रह जाता ताकत देना एक दफा आपके हाथ में छीनने का उपाय फिर नहीं रह जाता क्योंकि छीनने के लिए भी ताकत चाहिए तो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि हम कभी भी स्टेट के हाथ में इतनी ताकत नहीं दे रहे हैं कि वो मालिक बन बैठे डेमोक्रेसी की इंटेंसिक क्वालिटी यह है कि स्टेट जो है वो बेसिकली सर्वेंट है और उसको किसी भी हालत में मालकीत नहीं देनी है और अगर हम उसे देते भी हैं पांच साल के लिए एक प्रतिनिधि को तो वो आन लीज है वो मालकी तत्काल छीन जा सके और ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्कों में जैसे स्विट्जरलैंड में उसे बीच में भी बुलाया जा सकता है और मैं मानता हूं कि वही डेमोक्रेसी का हिस्सा होना चाहिए कि अगर मैंने मुझे आपने चुनकर भेजा और आप पंद्रह दिन बाद पाते हैं अनुभव करते हैं कि आदमी पांच साल तक भी ताकत में रखने लायक नहीं तो आप मुझे वापिस भी बुला लें डेमोक्रेसी इज पावर ऑन लीज बट इन दैस केस ऑल्सो अगेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज इट टू सम इंडिया uh, नहीं वो तो होगा ही क्योंकि वो हमारी मजबूरी वो नेसेसरी ईविल है आज सोसाइटी उस हालत में नहीं है कि हम पार्लियामेंट्री स्थिति को भी छोड़ दें किसी दिन छोड़ी जा सकती है जैसे किसी दिन यूनान में नगर का संभव हो सकता था अगर किसी दिन दुनिया में नेशंस विदर अवे हो जाएं तो हो सकता है कि, कि गांव अपना अपनी व्यवस्था कर ले लेकिन किसी भी हालत में रिप्रेजेंटेटिव से बचना मुश्किल है फॉर द टाइम भी मैं आपकी बात पूरी कहूं ये जो मैं कह रहा हूं तो स्टेट मेरे लिए एज ए सर्वेंट तो डेमोक्रेसी में लेकिन जैसे ही स्टेट के हाथ में इकोनॉमिक फोर्सेस भी कंसंट्रेट होनी शुरू होती है उसको सर्वेंट रखना असंभव है इसलिए मैं कहता हूं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसी कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि सोशलिज्म पहला कोशिश करेगा कि स्टेट के हाथ में ओनरशिप जाना शुरू हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की और जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ताकत स्टेट के हाथ में जानी शुरू हुई ये हो भी सकता है कि वो राज्य वो ताकत वो पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी के द्वारा वहां तक आए हों लेकिन वो डेमोक्रेसी की हत्या करने के प्रारंभ को शुरूआत कर देंगे और या फिर जैसा इंग्लैंड में हुआ यह हालत होगी ये, हाल ये होगी जिससे कि सोशलिज्म वोशलिज्म कुछ आता नहीं आज सोशलिस्ट पार्टी गई है आज टोही आ गए अब वो सब पूरा का पूरा हिसाब खराब कर देंगे प्रभावित करने वाले हैं असल में सोशलिज्म आपको लाना हो अगर प्री कैपिटलिज्म में तो आपको कोरिसम का उपयोग करना पड़ेगा और या फिर ये अल्टरनेटिंग पार्टी कुछ भी नहीं होने देंगी तो मेरी समझ यह है कि सोशलिज्म एज स्पॉन्टेनियस तो तभी संभव है जब कैपिटलिज्म इस सीमा तक संपत्ति पैदा कर चुका कि व्यक्तिगत संपत्ति अपने आप में मीनिंगलेस हो गई अगर नहीं हो गई है मीनिंगलेस तो कोशन जरूरी हो जाए इज अर्लीट अबाउट द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड हिज ड्राइविंग हिजर्म हिज फ्यूचर बट नाउ यू फील दैट पर दिस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मे नॉट be able to bring about a good socialist society provided it is not come from a uh, fully grown affluent capitalist society furthermore i would one point what i say that uh, we have considered state as a solvent uh, your apprehension is that when it becomes powerful it will never be on deeds to try to be permanently there but to hear the factor of individuals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 or the momentum statistics ownership it has gone beyond the rims of the servant and has become the master but that where the ultimate control is with the people they can throw up ek dafa ek dafa economic forces state ke hath mein kendrit ho gayi to people ki koi takat nahi hai ab government ko fekne ki ek bar yes what i say people have exercised their choice in this fight of theirs because if we see the pattern of the election after what we tell we see that not only money is not the deciding factor they have a certain freedom and width jee isliye ki individual property mod individual property agar vidha ho jaye to individual uske sath hi ekdam important hona shuru ho jata hai also happen in the kind of socialism you talk about no. why not isliye nahi ki individual property khatam nahi ki gayi hai meaningless ho gayi hai in dono mein fark आप से ये कपड़ा मैं छीन लू तब आप नंगे होते हैं लेकिन ये कपड़ा बेकार हो जाए और आप छोड़ दें तब आपकी नग्नता में बहुत फर्क है आप कपड़ा जब छोड़ते हैं तब आपकी नग्नता में एक सौंदर्य है और एक अर्थ है और वो आपकी स्वतंत्रता है और जब ये कपड़ा आपसे जबरदस्ती छीन के आपको नंगा किया जाता है तो ये व्यभिचार है और, और ये नग्नता आपको सौंदर्य निंदे की गुरूपता दे जाती है मेरा मानना ऐसा है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शुड विदर अवे क्या शुड नॉट बी टेकन क्या बट इट मींस दैट आई विल बी केपेबल ऑफ गिविंग अप माय शर्ट ओनली व्हेन आई हैव प्लेंटी ऑफ शर्ट्स। इसके पहले नहीं संभव है इसके पहले लॉजिक हाँ इसके पहले संभव नहीं है उसको एडिशन में करता हूं कि वट वी इंडाइज ऑफ द प्रॉपर्टी Uh, कहा तक कैपिटल हो जाए जमा जा अपने को व्यक्ति के पास तब वो छोड़ेगा इसमें दो तीन बात एक तो जैसे ही संपत्ति जिसको मैं एफिलुवेंट कहूँ एफिलुवेंट संपत्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य के श्रम पर ही हमें संपत्ति पैदा करने के लिए निर्भर न रहना पड़े उसके पहले कभी भी संपत्ति एफिलुट नहीं हो सकती संपत्ति एफिलुएंट उसी दिन होगी जिस दिन वो एक टेक्नोलॉजिकल रेवल्यूशन से गुजर जाए जो कि व्यक्ति के श्रम को मुक्त कर दे व्यक्ति के श्रम की जरूरत न रह जाए संपत्ति के पैदा करने में क्योंकि व्यक्ति के श्रम की सीमाएं और व्यक्ति के श्रम की सीमाएं ही संपत्ति पैदा करने की सीमाएं भी हैं जैसे कि हल से एक आदमी खेत में काम करता है तो एक सीमा है हल संपत्ति उतनी पैदा होती है ट्रैक्टर से काम कर रहा है सीमा है ट्रैक्टर की संपत्ति नहीं पैदा होती है कैपिटलिज्म की आखिरी अवस्था में सारा का सारा ऑटोमेटिक यंत्रों की माध्यम से ही संपत्ति पैदा हो तो एफिलुएंट सोसाइटी पैदा हो ये जो व्यक्तिगत श्रम मुक्त हो जाए आदमी और व्यक्ति को श्रम करने का कोई जरूरत न रह जाए तो एक तो बहुत बड़ी जो दीनता श्रम करने से पैदा होती है कंपल्सरी श्रम करने से वो विदा हो जाती है और जिस दिन हम ऑटोमेटिक संपत्ति पैदा कर सकते हैं, उस दिन हम कितनी ही संपत्ति पैदा कर सकते हैं आज तक हमारी जो धारणा है कि, कि किस लिमिट तक हम कहेंगे कि संपत्ति अतिरेक हो गई उसका कारण क्योंकि संपत्ति अतिरेक कभी भी नहीं हुई और हमारी इच्छाएं संपत्ति से सदा ज्यादा रही और संपत्ति सदा थोड़ी रही तो धीरे धीरे एक ऐसी हालत पैदा हो गई की हम सोचने लगे की इच्छाएं अनंत है और संपत्ति बहुत सीमित है और किसी भी सीमा पर ऐसा नहीं हो सकता जिस सीमा पे जाके संपत्ति अनंत हो जाए और इच्छाएं सीमित पड़ जाएं मेरी समझ उल्टी है मैं मानता हूं कि चूंकि हम संपत्ति नहीं पैदा कर पाए क्योंकि तो स्वाभाविक था कि कोई टेक्नोलॉजिकल रेवल्यूशन नहीं हो गई थी कि अनंत संपत्ति पैदा की जा सके अब संभावना बनती है और अनंत संपत्ति भी पैदा की जा सकती है कि आपकी इच्छाएं कम पड़ जाएं और मजा यह है कि हमारी संपत्ति की इच्छा में जो दौड़ है वो दौड़ भी संपत्ति की न्यूनता के कारण ही है अगर इस घर में भोजन की कमी हो तो भोजन के प्रति एक दौड़ शुरू हो जाएगी और अगर हम इस घर के लोगों को समझाएं कि इस बुरी तरह चौके की तरफ मत दौड़ो पागल मत बनो और एक दिन ऐसा वक्त आ जाएगा कि चौके में इतना भोजन होगा कि तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा तुम आहिस्ता से जा सकोगे तो वो कहेंगे ऐसा वक्त कितना भोजन होगा तब आएगा निश्चित वो कहेंगे क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि ऐसा वक्त भी कभी आ सकता है कि चौके की तरफ दौड़ना न पड़े क्योंकि दस आदमी और एक आदमी के खाने के लायक रोटी लेकिन हमें पता है कि दस आदमियों से ज्यादा खाना हो सकता है आखिर आदमी की चाहे कितनी सच बात तो ये है कि धर्म गुरुओं ने बहुत सी भ्रांत बातें उनमें एक भ्रांत अनंत इच्छाओं की आदमी की अनंत इच्छाएं नहीं असल में आदमी की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए परवर्डो के अनंत होती मालूम पड़ती भोजन चाहिए कपड़ा चाहिए मकान चाहिए शिक्षा चाहिए थोड़ी संस्कृति चाहिए कुछ और वेल्यूज का सुख चाहिए आदमी की इच्छाएं बहुत अनंत नहीं और इन सारी इच्छाओं को पैदा करने योग्य संपत्ति बिल्कुल सहजता से पैदा की जाए और जैसे ही यह पैदा हो जाए अभी मैं आपने साथ रिजस्ट डायजेस्ट में पढ़ा हो एक छोटा सा आइलैंड है पैसेफिक में जिसके पास फास्फोरस की खदान है और कोई काम नहीं है फास्फोरस की खदानों से फास्फोरस निकालने का जो काम है वो सब यंत्रों से होता है ज्यादा आबादी नहीं कोई दस लोगों है, हजार लोगों की आबादी है नौ हजार लोगों की आबादी है और प्रत्येक व्यक्ति को महीने में कोई सात हजार की आमदनी है और ये सारा काम होता है मशीन से और कोई नौ हजार की आमदनी है इस नौ हजार में से प्रत्येक व्यक्ति को साढ़े चार हजार तो खर्च करने को मिल जाते और साढ़े जमा किए जा रहे हैं जो क्योंकि दो साल में वो फांसपोरस खत्म हो जाएगा तो दो साल के बाद उस आईलैंड पर रहने वाले पास कुछ भी साधन नहीं बचेंगे तो उसके लिए वो साढ़े चार हजार रूपये जमा किए जा रहे हैं उनके पास अरबों खरबों डॉलर जमा है जिनसे उनका अंदाज है कि उनको हजारों साल तक कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी उस आइलैंड पे बड़ी अजीब घटना घट गई और वो घटना ये है कि एक एक आदमी के पास इतना सामान है कि अगर आप किसी के घर में जाकर कहते हैं कि टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छा तत्काल तो आपको भेंट कर देता है किसी के घर की किसी चीज की तारीफ करनी उसका मतलब ये है कि वो आपको भेंट कर देगा ये नियम का हिस्सा हो गया क्योंकि अभी इसमें मतलब नहीं है वो ठेप रखा कोई कीमत नहीं रखता पैसे ज्यादा हैं सबके पास कारे हैं टेप रिकॉर्डर है रेडियो है टेलीविजन और पैसे चले आ रहे हैं और इन पैसे का क्या करना तो जब आप एक टेलीविजन से मुझे मुक्त करवा देते हैं तो मुझे सुविधा बनाते हैं थोड़ी सी कि मैं नया टेलीविजन दिया आप एक कार पसंद कर लेते हो वो आदमी आपने कार पसंद की उसने कहा आप ले जाइए जब आपको पसंद आ गई तो आपकी हो ये धीरे धीरे नियम बन गया उस आईलैंड पर कि जो चीज जिसको पसंद आ जाए वो उसकी मालिकियत हो गई क्योंकि तो पसंद के बाद फिर उसे रोकना जागती है थोड़ी आपने कहा कि अच्छी लगी अब इसके बाद ये मेरे घर में रही आए चीज तो मैंने आपके साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया अब ये एक छोटा सा आयल मेरे लिए आधार है सोचने का कि यह स्थिति पूरी पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकती इसमें कोई अड़चन नहीं है लेकिन ये स्थिति जबरदस्ती से पैदा होने वाली नहीं है ये स्थिति अतिरिक्त संपत्ति से पैदा होने वाली अब कितनी संपत्ति है उनके पास कोई बहुत अतिरिक्त नहीं है अगर साढ़े चार हजार रूपये एक आदमी की आमदनी है तो कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं वो कोई मार्गन या फोर्ड नहीं लेकिन आप हैरान होंगे ये जान के कि फोर्ड या बिरला या ता भी अगर मैं उनकी कार पसंद कर तो देने की हिम्मत नहीं जुटा सकता कुछ कारण है इसकी यह आदमी फोर्ड और बिरला नहीं इस आदमी की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं लेकिन ये चारों तरफ सबके पास सब कुछ बिरला की जो धन पे पकड़ है वो पकड़ भी पास में गरीब आदमी खड़ा है उसकी वजह से और इस बात का पक्का पता है कि अगर बिरला ये व्यवहार करे कि जिसको जो पसंद आ जाए दे दे तो कल वो भी सड़क पे भीख मांग रहा होगा ये इनसिक्योरिटी घबराए दे रही है ये इनसिक्योरिटी जोर से पकड़ने को कहती है अब इस आइलैंड पे सब आदमी के पास सब है मजा तो यह कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आगे कहेगा मुझे पसंद पड़ा आपका ही क्योंकि तो सभी के पास सब है और इससे कोई इंसिक्योरिटी पैदा नहीं होती कोई घबराहट पैदा नहीं होती मेरी दृष्टि में सोशलिज्म के लिए एक ही संभावना है सहज जात सोशलिज्म के लिए गर्भपात से नहीं सहज जात और वो संभावना एक है कि कैपिटलिज्म अपनी पूरी शक्ति से विकसित हो और कैपिटलिज्म समाज को ऑटोमैटिक यंत्र की व्यवस्था दे दे तो कैपिटलिज्म मरेगा वो मरना किसी क्लास कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होगा वो कैपिटलिज्म के पक जाने से होगा मार्स के दिमाग में जो ख्याल है वो ये ख्याल है कि किसी न किसी तल पर अंतरद्वंद डायलैक्ट्रिक्स भीतर की स्ट्रगल ही कैपिटलिज्म को गिराएगी मुझे जो ख्याल है वो ऐसा ही जैसा एक आम पक जाता है। और पक के फिर कोई लड़ता नहीं है उस आम से उसको गिराने के लिए आम का पका होना ही गिर जाना है दि इज इनफ वो चूंकि पक गया है इसलिए गिरता है और तब पके हुए आम के गिरने में जो सौंदर्य है वो कच्चे आम को वृक्ष से छीन के तोड़ लेने में नहीं और कच्चा आम तोड़ लेने पर भी कच्चा फिर उसे पकाने के लिए फोर्सफुल उपाय करना पड़ता है उसको कुछ गर्मी दो कुछ और इंतजाम करो और फिर भी पकाया हुआ जबरदस्ती पकाया हुआ आम अपने ढंग से वृक्ष पर पके आम के सौंदर्य को आनंद को रस को उपलब्ध नहीं होता है तो मेरी जो, मेरा जो कुल कहना है वो इतना है कि एक एसेलिरेटिंग कैपिटलिज्म विकसित होना चाहिए वो इतना एसिलिटी होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज जगत में स्थायी नहीं है और कोई भी चीज पक्के मरती है मैं हूं मैं भी कल मरूंगा ये मरना मेरे बच्चे मुझे जबरदस्ती भी मार डाल सकते हैं कि मैं घर में अतिरिक्त परेशानी का कारण बन जाऊ मेरे बच्चे मुझे सारी सुविधा दें तो भी मैं मरूंगा क्योंकि आखिर हर चीज जो जनती है मरती है समाज की भी कोई भी अवस्था स्थायी नहीं अनंत नहीं वो जन्मी है अपना काम उसका जैसे पूरा होगा वो पकेगी और मरेगी कैपिटलिज्म की मृत्यु में देखता हूं पके हुए आम के गिरने की बात और ये जिस दिन ये उसी दिन संभव है जिस दिन अतिरिक्त संपत्ति कैपिटलिज्म पैदा कर जाए ये अतिरिक्त सम्पत्ति कितनी होगी इसके आंकड़े कहने मुश्किल है लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आदमी की बेसिक जरूरत बहुत ज्यादा नहीं बहुत थोड़ी है ये दूसरी बात है कि हम उनको भी पूरा नहीं कर पाए हैं अच्छा एक उपाय तो ये है ये जो बेसिक जरूरतें हैं आदमी की ये निश्चित ही पूरी होनी चाहिए ये पूरी नहीं हो रही ये बड़ा अशोभन और क्रूप है लेकिन इसकी कुरूपता का जुम्मा मैं कैपिटलिज्म पर नहीं डालता हूं इसकी कुरूपता का जिम्मा मैं कैपिटलिज्म को हम हम गति से विकसित नहीं कर रहे इस पर डालता हूं ये जो इतनी है, इतनी दीनता इतना दुख है इसका जुम्मा मैं कैपिटलिज्म पे नहीं डालता हूं इसका जुम्मा मैं इस बात पे डालता हूं कि कैपिटलिज्म जितना वाइडर और जितना अप्लाइड होना चाहिए उतना नहीं और सोशलिज्म के बीच में आई हुई बातें उसके वाइडर एप्लीकेशन को रोकने का कारण बनती है क्योंकि हम हम ये मान के चलने लगते हैं कि ये इसकी वजह से सारी तकलीफ है जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी कैपिटलिज्म ने पहली दफे गरीब को यह पता दिया है कि तू गरीब नहीं तो उसको गरीब होने का भी पता नहीं था वो अपनी गरीबी को बिल्कुल स्वीकार करके जी रहा था कैपिटलिज्म ने पहली बार ये संभावना पैदा की कि तू गरीब नहीं भी हो सकता है इस संभावना नहीं उसके मन में ख्याल पैदा हुआ कि मैं गरीब हूं नहीं तो हमारे मुल्क में अम्बेडकर के पहले एक एक सूत्र पैदा नहीं हो सका नहीं। हाँ। तो कि तो तुम गरीब हो सोशली कैपिटलिज्म के वर्ष से नहीं आए और दो चीजें मालू उसने बात बताई तो दोनों में आदमी को मरना तो होता ही है एक कोर वेल्ड मरता है मामले कैपिटलिज में भी मरेगा जब तक वो फुल फ्लेज नहीं होगा तो तो वो क्या करना मरने देने का तो इंटरिम क्या करने का वो आता है इंटरिम पीरियड में अपने क्या करने का वो मरने देने का नहीं जो मरना है जो व्यवस्था तो तो तो हम प्लस कैपिटलिज्म आने गए हैं वो मरेगा तो वहाँ तक आदमी को मर देगा दे। नहीं नहीं, नहीं आदमी को मरने नहीं देना कैपिटलिज्म को विकसित करना है 50 साल तक नहीं विकसित हो वहाँ तक नहीं नहीं नहीं विकसित क्यों हो क्यों तो नहीं हो पचास साल नहीं विकसित होगा अगर सोशलिज्म की बातें चली नहीं विकसित होगा वो भी आता हूँ मैं मैं बात करूँ आपने जो बात नहीं एक तो कैपिटलिज्म को विकसित करना है और कैपिटलिज्म को विकसित करना ही होगा ये जितनी तीव्रता से विकसित हो उतनी जल्दी पकने के करीब पहुंचेगा और वो जो लोग कहते हैं कि क्या आदमी को मरने देना है अगर मरने देना है आदमी तो कैपिटलिज्म को विकसित होने से रोको तो वो देर तक मरता रहेगा कैपिटलिज्म को शीघ्रता से विकसित करो तो उसके मरने को रोका जा सकता है वो जो आदमी मर रहा है उस तक संपत्ति पहुंचाई जा सकती उस तक उस तक संपत्ति के लाभ भी पहुंचाए जा सकते हैं और दूसरी बात ये ये जो आप कहते हैं कि सोशलिज्म ने गरीब को ख्याल दिया इसको थोड़ा समझने जैसा मजा तो ये है कि सोशलिज्म का ख्याल भी कैपिटलिज्म ने दिया सोशलिज्म का कोई ख्याल था दुनिया में कभी तो वो बाई प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म की कैपिटलिज्म ने पहली दफे ये ख्याल दिया कि जब कुछ लोग अमीर हो सकते हैं तो सब क्यों नहीं हो सकते सोशलिज्म खुद कैपिटलिज्म का ख्याल है मेरे हिसाब से तो कैपिटलिज्म की संतती है कैपिटलिज्म को देखा नहीं था गरीब को देखा तो मार्क्स को गरीब को देख के सभी आपको ख्याल नहीं आता ख्याल हमेशा कंपेरेटिव है आप थोड़ा ख्याल ये तो थोड़ा ख्याल कर ले अगर आपको सिर्फ गरीबी गरीब चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा कि गरीबी है आपको वो जो एक अमीर दिखाई पड़ता है उससे पता चलना मेरी बात समझ लें अगर आप चारों तरफ बीमार लोग देखें तो आपको कभी पता नहीं चलता कि बीमारी है बीमारी का पता स्वस्थ आदमी को देख के पता चलता है कैपिटलिज्म ने पहली दफेटलिस्ट कैपिटल के अंबार पैदा की थोड़ी सी जगह कैपिटल इकट्ठी की और पहली दफे पता चलना शुरू हुआ कि आदमी गरीब आदमी की गरीबी का बोध कंपेरेटिव है वो कैपिटलिस्ट को देख के पैदा हुआ है और कैपिटलिज्म को देख के पैदा हुआ है गरीबी का बोध और कैपिटलिज्म अगर बढ़ता चला जाए तो गरीबी का जो बोध है वो तीव्र होगा दो प्रकार से वो तीव्र हो या तो हम कैपिटलिज्म के खिलाफ उसको तीव्र करें अथवा सोशलिज्म के पक्ष में तीव्र करें इस हालत में कैपिटलिज्म के विकास में बाधाएं पड़ती हैं पड़ेंगी दूसरा रास्ता यह है कि गरीब को भी हम पूंजी पैदा करने के लिए उत्प्रेरित करें और कैपिटलिस्ट होने के लिए उत्प्रेरित करें उस हालत में पूंजी को पैदा करने की संभावना बढ़ेगी और गहरी होगी इस बोध के दो उपयोग हो सकते हैं मार्क्स ने उसका गलत उपयोग किया है रुग्ण पवर्टेड उपयोग है वो गरीब और अमीर को देख के गरीब में अगर ये उत्प्रेरणा पैदा की जाए कि वो भी अमीर हो सकता है और अमीर के होने के लिए सुविधाएं जुटाने का राज्य इंतजाम करें गरीब के अमीर होने की तब तो कैपिटलिज्म विकसित होता है और अगर गरीब इस आशा से भर जाए कि हम कैपिटलिस्ट को मिटा के अमीर हो सकने वाले हैं तो फिर राज्य का उपयोग करें वो अमीर को मिटाने के लिए मजा यह है कि अमीर मिट जाए तो गरीब को राहत बहुत मिलेगी गरीबी नहीं मिटेगी राहत ये मिलेगी कि अब अब कुछ चुनने का उपाय नहीं रहा कि अब हम गरीब हैं। मैं आपको कहता हूं कि इसके इतने अजीब आदमी के मन की बात है।, है जब तक दुनिया सच में गरीब थी तब तक गरीबी के खिलाफ कोई बात नहीं थी दुनिया में जब से दुनिया में थोड़ी सी सुविधा संपन्नता आई तब से गरीबी के खिलाफ बात आई क्योंकि जब सच में ही गरीब थी तो गरीबी स्वीकृत थी उट हाँ इन्फ्लुएंस की बात बिल्कुल ही तो मेरे लिए सोशलिज्म बाय प्रोडक्ट है इन्फ्लुएंस की इसलिए उसकी मैं बात नहीं करता उसमें कोई मतलब नहीं है इरेलीवेंट इफ्लुएंस आता है तो सोशलिज्म इज जस्ट लाइक सेडो क्योंकि इंडिविजुअल मीनिंगलेस इवन सोशलिज्मीनिंग मीनिंगलेस ही है क्योंकि मीनिंग सोशलिज्म में कैपिटलिज्म के खिलाफ है उसमें तो और कोई मीनिंग है नहीं उसमें अपना मीनिंग नहीं मीनिंग इज डिराइव्ड अगेंस्ट कैपिटलिज्म अगर कैपिटलिज्म विदर्अ्य होता तो सोशलिज्म का तो कोई मतलब ही नहीं वो तो गया जो स्थिति बचेगी वो मैं मानता हूं कि अगरीबी की नॉन पॉवर्टी की है जो स्थिति बचेगी वो स्थिति जिसको सोशलिस्ट उठिया कल्पना में ले रहा है और मैं मानता हूं सोशलिज्म जिससे नहीं ला सकता वो स्थिति बच रह सकती है पीछे एफ्लुएंस की मेरे मन में समृद्ध पूर्ण हो जाए तो समाजवाद के लिए जिन आकांक्षाओं से हम प्रेरित हैं वे फलित हो जाएंगे उनके लिए हमें अलग से कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है। श्रम अगर हमें करना है तो वी हैव टू एसेल्यूरेट व कैपिटलिस्टिक सिस्टम उसको कैसे असिल्यरेट करें कि वो वो पूरी गति से तीव्रता से प्रयोग में आ जाए और इसमें मैं मानता हूं कि सोशलिज्म की बातचीत सोसाइडल इसमें सोशलिज्म की बातचीत मॉडर्न थॉट and behind all these very western very laudable sort of ideals it seems to me and i may be wrong that what you are saying smacks little bit of the indian mind in the way you talk about the natural process the ripening of the mango it almost sounds like hindu philosophy it sounds but it is not <laughs> and sounds can be ephemeral and elusive ई इम्प्रेशन हाँ ऐसा लग सकता है क्योंकि क्योंकि भाषा हमें बोलनी पड़ती है इसलिए लगता है अगर हम चुप रहे तो साउंड्स बिल्कुल नहीं होते ऐसा लग सकता है और फिर मेरे मन में ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि इंडियन माइंड के पास कुछ भी नहीं ऐसा भी नहीं एलिमेंट फीट कंपनी ना देट इज वॉट आई वेन आई टॉक अबाउट इंडियन माइंड आई हैवे वेरी स्पेसिफिक रेफरेंस द होल राइपनिंग प्रोसेस इज ऑलमोस्ट फैटलिस्ट वॉट इज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस गोइंग टू डू ना इट केन हेल्प राइपनिंग इट कैन ट्रांसफॉर्मेशन टाइपनिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ये सवाल नहीं है ह्यूमन माइंड क्या कर सकता है वो रोक भी सकता है राइपनिंग को वो तो कच्चे फल को भी तोड़ सकता है वो राइपनिंग को सहायता भी पहुंचा सकता है वो राइप होते फल को सहयोगी भी बन सकता है सुरक्षा भी दे सकता है अब सवाल ये है ये ठीक कहते हैं इसमें थोड़ी सच्चाई है असल में मेरे मन में इंडियन माइंड पूरा का पूरा गलत है ऐसा ख्याल ही नहीं असल में जब इंडियन माइंड अपने को पूरा पूरा सही मानता तभी गलत होता है और कोई दुनिया में कोई माइंड इस तरह गलत नहीं होता जब कोई भी माइंड अपने को पूरा का पूरा सही मानता तब गलत हो जाता वो चाहे कम्युनिस्ट का माइंड हो चाहे कैथोलिक का हो और चाहे हिंदू का हो मेरी नजर में कहीं भी अगर कुछ सही है तो उसकी मेरे मन में स्वीकृति है और इंडियन माइंड में अगर कहीं भी कुछ सही है तो वो एक तत्व तो सही है और वो ये है कि जिंदगी को हमने कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं कोऑपरेशन की तरह देखा है और जिंदगी को हमने डुअलिज्म की तरह नहीं राइटनिंग सिंथिस की तरह देखा है और मैं मानता हूं कि इस तो व्याख्या हो सकती है कि युद्ध हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट सामने है और एक व्याख्या हो सकती है कि चूंकि युद्ध हो रहा है इसलिए दोनों युद्ध के दलों को भीतर सहयोग करना पड़ रहा है कोऑपरेशन के बिना युद्ध नहीं हो सकता बड़ी मजेदार बात इवन कॉन्फ्लिक्ट इज इम्पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन कोऑपरेशन बेसिस में है कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा गहरा है क्योंकि अगर मुझे आपसे लड़ना भी है तो किसी से कोऑपरेट करना पड़ता है लड़ने के लिए भी लेकिन कोऑपरेशन करने के लिए नहीं लड़ना पड़ताई विश्व मैं, मैं सुना आपकी आइडिया फॉर एग्जांपल दादा धर्माधिकारी के हमें उत्क्रांति चाहिए क्रांति नहीं मुझे दादा धर्माधिकारी से कुछ लेना देना नहीं ये करीब करीब शब्दों के खेल उसको आप उत्क्रांति कहेंगे क्रांति कहेंगे यह बड़ा सवाल नहीं मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि क्रांति वस्तुता एक राइपनिंग की ही प्रक्रिया है और जिन्हें क्रांति चाहिए उन्हें राइपलिंग में सहयोगी हो होना चाहिए वृक्ष से फल गिरेगा ये बड़ी क्रांति है और ये फल तोड़ा ना जाए पकाया जाए और गिरे ये बड़ी स्वाभाविक क्रांति है इसे तोड़ा जाए जबरदस्ती वायलेंस से कोर्सन से ये भी क्रांति है लेकिन ये क्रांति कम क्योंकि कच्चा ही फल हाथ में पड़ता है वृक्ष में भी घाव रह जाता है फल में भी घाव रह है और फिर पकाना ही पड़ता है मजा ये है कि फिर पकाना पड़ता है जो काम वृक्ष पर बड़ी सरलता से हो सकता था और जिस काम में वृक्ष सहयोगी होता उसको तोड़कर फिर घर में गेहूं में छिपा के पकाना पड़ता और गेहूं की सहायता लेनी पड़ती जो कैपिटलिज्म कर सकता है वो हमें जबरदस्ती लाए हुए सोशलिज्म में करना पड़ेगा और उसके लिए आर्टिफिशियल मेथड खोजने पड़ेंगे अब पूरे पचास साल रूस में हमको जबरदस्ती कोयर्शन करना पड़ा जो काम कैपिटलिज्म कर सकता था बिना दिक्कत के वो हमें बहुत दिक्कत उठाकर करना पड़ा और एक करोड़ आदमी के करीब हत्या करनी पड़ी वो बेचारे स्थलन को नाहक हत्यारा होना पड़ा और हत्यारा हो के हालत जिनके लिए उसने किया उन्होंने उसकी कब्र खोद दी पीछे खोदने ही वाले थे वो क्योंकि उस आदमी ने बहुत परेशान किया।, किया उनके ही हित में लेकिन परेशान बहुत बुरी तरह किया तो मेरा कहना यह है कि जब आम पकी सकता है वृक्ष पर तो बजाय आम को तोड़ने में ताकत लगाओ वृक्ष को पानी क्यों ना दो और वृक्ष को धूप क्यों ना पहुंचाओ वृक्ष की आड़ को अलग क्यों ना करो जिससे तो उसको धूप ना मिल रही हो उसको रुकावट को क्यों तो ना गिराओ जो काम हम वृक्ष से ही ले सकते हैं इसमें इंडियन माइंड है असल में इस मुल्क ने इस मुल्क के आप ठीक ही कहते हैं कि वो इंडियन माइंड का बुनियादी सूत्र है कि जहां तक स्वभाव से कुछ हो सके वो शुभ है और मैं भी मानता हूं कि स्वभाव से कुछ हो फेक है जी इट इज अ फेक एलिमेंट ऑफ फेट नो नो देर इज नो एलिमेंट ऑफ फेट स्वभाव का मतलब नेचर का मतलब फेट नहीं है नेचर का मतलब ही यह है अगर हम ठीक से समझे तो नेचर के साथ जो हम कर रहे हैं वही साइंटिफिक भी है फेट का सवाल नहीं है आखिर साइंस क्या करती है अगर इस कमरे को उसने एयर कंडीशनर लगा के ठंडा कर दिया है तो इसमें कुछ नेचर के खिलाफ नहीं हुआ है असल में नेचर का नियम समझ लिया गया है और हवा कितने तापमान पर और कितने प्रेशर पर ठंडी हो सकती है वो इस कमरे में व्यवस्था कर दी गई ये नेचर के अनुकूल हो रहा है लेकिन पश्चिम इस दे विल टेक इट एज कांकरिंग नेचर इंडियन माइंड विल से दिस इज कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू नेचर बस और मैं मानता हूं कि दूसरी व्याख्या ज्यादा शुभ हम कहेंगे कि हमने नेचर के साथ अनुकूल होने की व्यवस्था खोज ली इस कमरे में तो हिमालय पे जो नेचर कर रहा है वो हम इस कमरे में कर रहे हैं लेकिन है वो नेचुरल नियम और उस नियम को हम पहचान गए सो वी हैव कम टू नो ए मिस्ट्री ऑफ नेचर नॉट दैट वी हैव कांकर वेस्टर्न माइंड हैज बीन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्करिंग और इंडियन माइंड हैज बीन थिंकिंग इन टर्म्स डिफरेंस बहुत डिफरेंस बहुत डिफरेंस क्योंकि जैसे ही जैसे ही हम जीतने की भाषा में सोचते हैं वैसे ही हम मनुष्य को जीवन से अलग तोड़ लेते हैं पहली बात जीवन का जो विराट है उसे हम अलग खड़ा कर लेते हैं मनुष्य कुछ अलग हो जाता है और जैसे हम जीतने की भाषा में सोचते हैं वी क्रिएट सिचुएशन फॉर इनर टेंशन एंड एंजाइटी क्योंकि जैसे हम आदमी को लड़ने की भाषा में सोचते हैं सबसे लड़ना है प्रकृति से लड़ना है समाज से लड़ना है राज्य से लड़ना है सब तरफ लड़ना ही लड़ना है तो हम आदमी को टेंशन में डालते हैं एन्जायटी में डालते जिसको मैं भारतीय विचार कहूं वो करेगा तो यही लेकिन लड़ने की भाषा नहीं मेरी sure बात, मेरी जो बात रहा का ही सही <laughs> वो मैं नहीं, बात नहीं, बात नहीं, नहीं, नहीं, नहीं वो मैं नहीं जो उनसे कह रहा हूं दोनों की बात की जो बात कर रहे हैं दोनों में क्या फर्क है दोनों में क्या फर्क है वो सिर्फ उतने कह देने से बात तो एक ही है लेकिन फर्क जो पड़ने वाला है वो बेसिकली ह्यूमन माइंड के टेंशंस पर पड़ने वाला है अगर इस विचार को स्वीकार किया जा सके जिसको भारतीय मैं कहूं तो हम मनुष्य के भीतर और प्रकृति के बीच एक इनर हार्मनी पैदा करते हैं और ये इनर हार्मनी हम मनुष्य प्रकृति के बीच ही पैदा नहीं करते मनुष्य के माइंड को हम हार्मोनियस करते हैं उसको हम कॉन्फ्लिक्ट की भाषा में सोचते नहीं आप जरूर कह रहे हैं कि करेगा जरूर यह पक्का नहीं इसमें थोड़े सच्चाईयां हैं इसमें थोड़े सच्चाइयां हैं क्योंकि ये कंडीशनर जो है इंडियन माइंड ने बनाया नहीं है साल तक के हमारा लेकिन इसको थोड़ा बात करने थो। एक्सेप्ट नहीं गलती ऐसी मिला वो भी नहीं मिलना नहीं मिलना डॉक्टर रामन की बात कर रहे रमन को मिला या किसी को मिला जगदीश चंद को मिला वो नहीं मिलना क्या बात करता हूँ की एक कॉन्करिंग का ख्याल नहीं थोड़ा समझ लें फिर ये मैं मानता हूं कि वो एक भी मिला वो भी नहीं मिलना चाहिए और अगर किसी इंडियन को मिला तो वो इंडियन नहीं रहा होगा उसके पास वेस्टर्न माइंड होगा तो ही मिलेगा कोई इंडियन घर इधर पैदा हो जाने से इंडियन नहीं हो जाता असल में नोबल प्राइज वेस्टर्न माइंड की इजाद है और वेस्टर्न माइंड का जो कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट है उसके अनुसार मिल रही है कितने दूर तक प्रकृति जीती जा रही अगर इंडियन कभी नोबेल प्राइज विकसित करे तो पश्चिम के एक आदमी को मिलना मुश्किल हो जाए क्योंकि हम दूसरे डायमेंशन में उसको देंगे एक देंगे। मेरी बात डोंगरे <laughs> महाराज को देंगे या नहीं ये पक्का नहीं है नहीं ये जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है लेकिन डोंगरे महाराज हिन्दुस्तान पैदा नहीं करता बुद्ध भी हिन्दुस्तान पैदा करता और मैं नहीं मानता कि बुद्ध को नोबल प्राइज मिलेगी तो बेहतर होगा कि आइंस्टीन को मिलती तो बेहतर होता है अभी आसानी से तय करना नहीं है आसान कि किसको मिलने तय मैं, मैं जो मैं जो मैं जो कह रहा हूं ना मैं जो कह रहा हूं नहीं, नहीं नहीं वो डोंगरे महाराज की वजह से मैं कह रहा हूं मैं डोंगरे महाराज की वजह से कह रहा हूं और दूसरी बात जो, जो मैं जो आपकी बात कर रहा हूं उसकी भी हम थोड़ी बात कर रहे उसकी भी हम बात करें असल में इंडियन माइंड ने एयर कंडीशनर को पैदा नहीं किया लेकिन इंडियन माइंड ने एयर कंडीशनिंग की धारणा बहुत दूसरी तरफ से पैदा की और निश्चित ही वो दूसरी तरफ से ही कर सकता था क्योंकि उसने प्रकृति को स्वीकार करने का भाव अगर आपको तिबेतन हीट योग का थोड़ा ख्याल है आप कर क्या रहे इस एयर कंडीशनिंग के साथ एक यंत्र आपने इंजाम किया हुआ है उसे लगा दिया हुआ है वो यहां कुछ हवा के साथ कर रहा है इंडियन माइंड बेसिकली ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ करता रहा है और हमने ऐसे शरीर पैदा किए और ऐसे शरीर की यौगिक प्रक्रियाएं भी पैदा की इस कमरे में गर्मी मालूम न पड़े दूसरी तरफ से हमारी खोज है और वो इनकी खोज से कम नहीं है बल्कि हो सकता है आने वाले सौ वर्षों में इनसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो क्योंकि ये मशीन बंद हो सकती है और ये मशीन कल धोखा दे सकती है <laughs> हमने भी कुछ प्रक्रियाएं विकसित की जो प्रक्रियाएं इस कमरे में गर्मी न मालूम पड़े उसमें सही होगी अगर पश्चिम में लिफ्ट विकसित की तभी मैं हठियोग की एक प्रक्रिया के बाबत आपसे कहूंगा हटियो की बहुत छोटी सी प्रक्रिया जो कोई भी प्रयोग कर सकता है इसमें कोई विशेष जानकारी की जरूरत नहीं आप हजार सीढ़ियां चढ़े हठियो का कहना है चढ़ते वक्त आप श्वास को भीतर की तरफ न ले बाहर की तरफ फेंकें बस जस्ट डू दैट एम्फेसिस शुड बी ऑन द आउट गोइंग ब्रेथ आप भीतर न ले बाहर फेंक और भीतर ले जाने को अपने आप होने लें और आप लाख सीढ़ियां चढ़ जाए आपको तकलीफ नहीं होगी मैं मैं जो कह रहा हूं वो ये कहता मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं हजार बात हो सकती हैं आज तिब्बत में हीट योग है वो भारतीय प्रक्रिया है कि एक आदमी बर्फ में बैठा हुआ है और उसका पतीना चू रहा है नंगा बैठा हुआ है इसने भी एक तरह की व्यवस्था की है जो यंत्र निर्भर नहीं है ये सिर्फ संकल्प है उसका और यह सिर्फ विल फोर्स है कि वो सर्दी को मानने से इंकार कर रहा है और मजा यह है कि ये अगर 5000 का एयर कंडीशनर इस कमरे में लगाना पड़ता है तो 5000 का एयर कंडीशनर लगाना और इस प्रक्रिया को सीखना इतना महंगा नहीं है जितना ये महंगा है और अगर कोई सोचता हो कि वो बहुत व्यापक नहीं हो सकता तो गलती में वो व्यापक नहीं हुआ क्योंकि प्रचारित नहीं और इधर 300-400 चार सो में हिन्दुस्तान को कभी एयर कंडीशनर का ख्याल न आने का कारण था हमने कुछ और तरह की कंडीशनिंग खोची उनमें हम जी रहे थे उनमें हम सुख से थे उसमें हम परेशान नहीं थे हमारी तकलीफ क्या हो गई कि वो कंडीशनिंग की व्यवस्था टूट गई और एयर कंडीशनर हम सबको उपलब्ध नहीं करा पा रहे ये कठिनाई और दूसरा जिसे आप कहते हैं कि नोबल प्राइज लिटरेचर में असल कठिनाई क्या है कठिनाई ये है सदा ही कि जो भी कुछ प्राइजेस तय होती है इन सारी की सारी प्राइजेज एक विशेष ढांचे में और विशेष माइंड से तय की जा रही है अगर आज सात्र को नोबल प्राइज मिल सकती है तो इसका कारण यह नहीं कि सात्र नोबेल प्राइज के योग्य है ही इसका कारण कुल इतना है कि जो पावर स्फीयर है सात्र का और जो नोबेल प्राइज का पावर स्फीयर है वो एक है आज कथक करने वालों को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकती वो भी एक आर्ट फॉर्म पैदा कर रहा है हो सकता है रविशंकर को नोबल प्राइज नहीं मिल सकती वो भी एक आर्ट फॉर्म पर मेहनत कर रहा है लेकिन एक पश्चिम के एक लेखक को अब जैसे कि समझनी कि जीवागो को मिल सकती है टागोर तो तो तो को मिला और टागोर को मिलने का कारण अगर हम बहुत गौर से देखें तो हम बहुत हैरान होंगे कि फिर भी वो इंडियन माइंड को नहीं मिलती टागोर को जिस वजह से मिला है और जिन जिन चीजों से मिला है वो वेस्टर्न माइंड के अनुकूल पड़ सकती को मिल सकता है असल कठिनाई क्या है अगर वो क्या रहा है इस दुनिया में आज कोई पांच सात प्रकार के बड़े गहरे कल्चर एक साथ खड़े हो गए पावर स्फीयर जिस कल्चर का है उस कल्चर के सारे फॉर्म को नोबेल प्राइज मिल सकती है स्वभाव था नोबेल प्राइज का बड़ा हिस्सा अमरीका गया है जाएगा क्योंकि पावर स्पियर वो है और सोचना और जजमेंट करने वाला और नोबल प्राइज देने वाला भी वही है उसी कंडीशनिंग में ये सारी कठिनाई कठिनाएं बिल्कुल मिले हैं लेकिन बिल्कुल इनरेलेवेंट पर आपकी पहले वाली बात है गर्मी की बात अगर मैं ये मान लू कि मुझे गर्मी नहीं लगती है तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी आपने जो प्रक्रिया की बात की जो योग की बात वैसे मैं ये मान लू कि गरीबी नहीं है और गरीबी मुझे नहीं लगेगी नहीं मान लेने से नहीं लगेगी ऐसा मैं नहीं कह रहा आप मान लें और लगेगी अगर मैं ये कहूँ वॉट एवर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में चले जो ना, ना आप मान लें तो नहीं लगेगी ऐसा मैं नहीं कह रहा गर्मी की जो उपमा थी आप हाँ ना गर्मी भी आप मान लेंगी नहीं लग रही तो भी लगेगी आपका मानना फिर काफी नहीं है जो प्रोसेस उस प्रोसेस से गुजरेंगे तब तो नहीं लगेगी तो गरीबी भी नहीं लगेगी जी गरीबी तो नहीं उस प्रोसेस से गुजर के गरीबी भी नहीं लगेगी तो खाने का तो व्हाट अबाउट प्रोसेस उस संबंध में भी योग ने बहुत सा काम किया और योग ने खाने को बहुत ही सूक्ष्मतम कर दिया और मैं मानता हूं कि उसका उपयोग किया जा सकता है भविष्य में शायद उपयोग करना भी पड़े जैसे कि महावीर के बाबत उल्लेख है न मेरी अपनी समझ यह है कि जिस दिन सोसाइटी एफ्लुएंट होगी जैसा मैंने सोशलिज्म के लिए कहा कि वो बाइक प्रोडक्ट बनेगी जिस दिन सोसाइटी एफ्लुएंट होगी आप हैरान होंगे कि अचानक आपके माइंड योग की तरफ डायवर्ट होने शुरू हुए कोई भी एफ्लुएंस सोसाइटी साधारण चीजों से चूंकि तृप्त हो जाती है इसलिए असाधारण की खोज पर निकल जाती है फिर है मेडिटेशन है और तंत्र है और संगीत है और सितार है और और सब पर निकलती सारा कल्चर जो है वो आउट ऑफ इन्फ्लुएंस पैदा होता है कल्चर का मतलब ये है कि अब आपने फिजूल काम करने शुरू कर दिए अब जरूरी काम करने जरूरी नहीं रहता रहे तो मैं ये मानता हूं मैं ये मानता हूं कि योग की बड़ी संभावना है सोशलिज्म से कम नहीं ज्यादा ही और सोशलिज्म तो एक सौ वर्ष में चर्चा के बाहर हो जाएगा कैपिटलिज्म के विदा होते ही सोशलिज्म चर्चा के बाहर हो जाएगा लेकिन योग कभी वहा नहीं होने वाला जब तक आदमी है तब तक योग चर्चा के भीतर रहेगा सोशलिज्म तो सिर्फ एक फेज है और फैशन और एक वक्त की बात है एक एक एक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम योग कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम नहीं है योग बेसिकली ह्यूमन प्रॉब्लम है जो की जब तक ह्यूमन माइंड है तब तक रहेगा और मजा ये है की जब तक हम छोटी चीजों से उलझे है खाना नहीं है कपड़ा नहीं तब तक योग योग की बात करनी फिजूल मालूम होती है जैसे खाना कपड़े ऐसी हम मुक्त हुए की योग के अतिरिक्त आपको उलझाव का उपाय भी नहीं रह जाएगा और उचित उस दिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे बहुत से एयर कंडीशनिंग के बिना ये कमरा ठंडा कैसे हो सकेटिंगल exactly हाँ, इसके कारण है इसके कारण है क्योंकि तो बाहर की सुविधाएं अगर उपलब्ध न हो तो भीतर का स्मरण भी नहीं आता भीतर का स्मरण जो है वो बाहर की सुविधाओं के बाद ही आता है असल में जो इनर डायमेंशन है दैट इज द मोस्ट लग्जूरियस डायमेंशन गरीब आदमी उसमें जा नहीं सकता उसके कारण उसको स्मरण भी नहीं आता असल में हमारे जीने के तल अगर मैं भूखा हूँ तो बहुत मुश्किल है कविता की याद आए और अगर आए भी तो भूख की कविता हो सकती ज्यादा से ज्यादा और अगर मैं भूखा हूँ और आकाश में देखूँ तो चांद में मुझे प्रेसी की तस्वीर शायद ही दिखाई पड़े रोटी दिखाई पड़ सकती रहती हुई स्वाभाविक जितने जीवन की नीचे की जरूरतें हैं जब तक वे हमें घेरे हुए हैं तब तक जीवन की जो जो इनर डायमेंशन हो सकते उनका हमारे पास कोई उपाय नहीं तो मैं इसलिए भी टेक्नोलॉजी के पक्ष में हूँ मैं इसलिए भी पक्ष में हूं कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से गुजर जाए ताकि सारी दुनिया इनर डायमेंशन में गति कर सके इधर मैं निरन्तर कहता हूं कि हिन्दुस्तान में जेनयू के चौबीस तीर्थंकर राजाओं के बेटे बुद्ध राजा के बेटे रात कृष्ण हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के बेटे हैं ये अकारण नहीं मैं मानता हूँ कि इनकी सब नीचे की जरूरतें पूरी होंगी। अब और कोई उपाय नहीं रहा जिंदगी में और पहली दफे जिंदगी दूसरी दिशाओं में यात्रा शुरू की अभी तक हम पूरे समाज के लिए ऐसा इंतजाम नहीं कर पाए ये दुखदन कॉन्शियसनेस दिस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस देन इज डिटर्मिंड बाई माई एक्सटर्नल कंडीशन नो इसको हम जब ईधर आर में तोड़ते हैं तो हम कठिनाई में बढ़ते हैं और ईधर आर में जिंदगी कहीं भी तोड़ी जाएगी तो वो, वो लॉजिकल तो मालूम होती है लेकिन वो जिसको कहना चाहिए कि वास्तविक एग्जिस्टेंशियल नहीं रह जाती ऐसा सवाल नहीं है कि आदमी की चेतना को परिस्थितियां तय करेंगी या परिस्थितियां आदमी की चेतना को तय करेंगी या चेतना परिस्थितियों को तय करेगी परिस्थितियां और चेतना सरकमिस्टेंसेस और कॉन्सियसनेस आर टू एक्सट्रीम पोल्स ऑफ वन मूवमेंट ये कोई दो चीजें नहीं है मेरे हिसाब में आप जिसको कांसियसनेस कहते हैं वो और आप जिसको सरकमिस्टेंसेस कहते हैं वो ये एक ही चीज के दो छोर हैं और इसलिए मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं ले पाता इसको भी नहीं ले पाता कि कौन किसको डिटर्मिन करेगा ये सवाल तब उठता है जब ये दो चीजें जिसको हम आउटवर्ड वर्ल्ड कह रहे हैं और जिसको इनर वर्ल्ड कह रहे हैं ये दो वर्ल्ड नहीं है ये एक ही वर्ल्ड को दिमाग से दो हिस्सों में तोड़ के देखी गई बात ऐसा कोई आउटवर्ड ऐसा कोई इनवर्ल्ड जैसी चीज नहीं ये दोनों एक ही चीज के मूवमेंट आइडिया कैन आल्सो बी ए मटीरियल फोर्स बिल्कुल हो सकता है होता है मटीरियल फोर्स ऑल्सो कैन क्रिएट आइडिया कैन क्रिएट और बात <laughs> तो आखिरी बात <laughs> हमारे मित्र ने जो कहा हिंदू माइंड की बात करिए और कोऑपरेशन ऑपरेशनिंग नहीं लेकिन कोऑपरेशन इसका नेट रिजल्ट आज की परिस्थिति में क्या होता है कि आप यहाँ बहुत अच्छे से आते हैं और लोगों से ऐसा कहते थे कि असंतोष संतोष नहीं होना चाहिए आप सीखिए असंतोष का तभी प्रगति होगी वगैरह अब ये जो हिंदू माइंड है कि जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कंसंट्रेशन को अवॉइड करना जहां भी कंसंट्रेशन देखा तो अवॉइड कर तो आप जानते होंगे कि कैपिटलिज्म को जितना भी हमारे देश में आज तक कुछ फ्रीडम मिला ऑपरेट करने का तो इसने क्या किया है विचार के स्तर पर भी शिव सेना को पैसा कौन देता है जितने डिव फोर्सेस, जितने एंटी मॉडर्न फोर्सेस है इंद्रा के पास पैसा हो तो वो कॉलेज बजाने या कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए पैसा देने के बजाय वो मंदिर बनवाता है क्योंकि वो जानता है शायद जानता हो या ना भी जानता हो लेकिन उसका उसकी प्रवृत्ति इसी तरह की रहती है कि मॉडर्न दिविक जो आइडिया है साइंस जो है साइंटिफिक आइडिया उसके प्रसार के लिए कैपिटलिस्ट बहुत उत्सुक हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता बल्कि जो कुछ ट्रेडिशनल उसको सहाय देने की उसका उत्कर्ष करने की डिवाइज इोर्स रीजनलिज्म हो कास्ट हो ये सबको अब उसके साथ एक दूसरी भी हमें एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है इस देश में कि हम सब देखते हैं कि हम बहुत बैकवर्ड हैं और पश्चिम के देश जो है ये बहुत ही आगे निकल गए हमारी धीरज खत्म हो रही है अरजेंसी का भी एक फैक्टर इसमें आ गया है कि हम सब भी मॉडर्न एज में प्रवेश करना चाहते हैं आपने चाइना और रशिया का उदाहरण दिया कि वहां बल से लाया गया वहां तो चॉइस का मामला सवाल ही नहीं पैदा होता लेकिन हमारे देश में कैसी ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जहां चॉइस है आज हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या रखेंगे हमारे देश में कैपिटलिज्म या सोशलिज्म है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है अल्टीमेटली मेरा ख्याल ऐसा है कि कम्युनिज्म हो या कैपिटलिज्म हो ऊंचे प्रकार का दोनों में मॉडर्नाइज होना हम चाहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी से छूटना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि ये कैपिटलिज्म जिस तरह से बिहेव करता है हमारे देश में क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो भी बैकवर्ड सोसाइटी की निपज है, थीक है।, थीक है। तो ये मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए सोशलिज्म शायद ज्यादा कामयाब हो सके ऐसा लगता है लग अब आप भी इस, अभी तक ऐसा कहते थे लोगों के असंतोष वगैरह ये जो हमारे पुराने, पुराने ख्याला हूँ जो पुराने ख्यालात हैं वो छोड़ने चाहिए ठीक कहता हूं जब आपने देखा कि कुछ पॉलिटिशियन की कुछ पार्टियों के कुछ एक्शन से कुछ कार्यों से ये जो असंतोष कंसंटेशन पोलराइजेशन वगैरा प्रोसेस चालू हो गए हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका हिंदू माइंड फिर असर्ट कर रहा है लोगों को फिर आप कह रहे हैं कि आप आपको मैंने बहुत अभी तक कहा कि दौड़ो दौड़ो लेकिन जब वो सचमुच दौड़ने लगे तो आपने कहा रुक जाओ अब नंबर दौड़ो अब कोऑपरेशन की बात करो कॉन्फेंट्रेशन अवार्ड नहीं मैं बिल्कुल नहीं इसको थोड़ा समझे तो दो तीन बातें ध्यान में ले ली एक तो हिंदू माइंड निश्चित ही एस्किपिस्ट है मैं एस्किपिस्ट ने और वो जो सोशलिज्म की बात करने वाले हैं सोशलिज्म की आज बात कर रहे हैं उनमें हिंदू माइंग ज्यादा है सोशलिज्म आज कैपिटलिज्म से एस्केप है मैं कन्फ्रेंटेशन की बात आज भी कर रहा हूं लेकिन अगर मैं कैपिटलिज्म से कंफ्रेंटेशन की बात करूं तो आपको समझ में आता है ये कंफ्रेंटेशन है और अगर सोशलिज्म से कंफ्रेंटेशन की बात करूं तो आप समझते हैं हिंदू माइंड लौट आया मेरी बात अब भी कंफ्रेंटेशन की है लेकिन मैं किससे कंफ्रेंटेशन करूं ये सवाल है आज मुझे लगता है कि सोशलिस्ट ख्याल ही इस मुल्क के लिए आत्मघातक मैं उनको कंफ्रंट करूंगा और डिसकंटेंट की बात मैं आज भी जारी रखी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन डिसकंटेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ना नासमझी की बात को मैं स्वीकार कर लू डिस्कंटेंट का मतलब ये है कि अतीत की नासमझियां थी उनके खिलाफ मैं लोगों से कह रहा हूं उनको छोड़ो लेकिन भविष्य की नासमझियां भी हैं इस मुल्क की पास ट्रेडिशन में बहुत सी बेवकूफियां हैं, हैं उनको मैं कहता हूं छोड़ें लेकिन भविष्य में भी बेवकूफियां दरवाजे पर खड़ी हैं, पे हैं उनको पकड़ मत लेना तो जब मैं अतीत की बेवकूफियां छोड़ने को कहता हूं तब आप समझते में क्रांति की बात कर रहा हूं और जब मैं भविष्य की बेवकूफियां न पकड़े इसके लिए कहता हूं तब आप समझते तो आदमी प्रतिक्रांतिवादी मेरी बात समझ ले पूरा मैं तो लड़ाई ही जारी रखे हुए हूं लेकिन मेरे सामने दो सवाल हो गए हैं अतीत में इस मुल्क ने बहुत दुख उठाया और ये भविष्य में फिर दुख उठा सकता है और अतीत में ये मुल्क जिस तरह की गुलामी और दीनता में जिया ये भविष्य में फिर सोशलिज्म के साथ उस तरह की दीनता और गुलामी में जी सकता है जैसा आपने कहा कि अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं और हमारे सामने च्वाइस है कि हम कैपिटलिज्म को चुनें कि सोशलिज्म को चुनें। ध्यान रहे जब तक कैपिटलिज्म है तभी तक ये च्वाइस है जिस दिन सोशलिज्म में फिर यह च्वाइस नहीं कि अब आप क्या चुने इस च्वाइस को बनाए रखना हो तो कैपिटलिज्म को बनाए रखना हम डिस्कस कर सकें यहां बैठ के नहीं तो एक दफा चुनाव कर लिया सोशलिज्म का तो फिर हम डिस्कस न कर सकेंगे यहां बैठ के अब क्या इरादा है सोशलिज्म को बदलना है फिर ये बात नहीं चल सकेगी ये डायलॉग कैपिटलिज्म के, के भीतर चल सकता है ये सोशलिज्म के भीतर नहीं चल सकता तो अगर ये फ्रीडम बचाए रखने वही मैं कह रहा हूं कि आज हम ये बात कर पा रहे हैं ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के भीतर संभव ये सोशलिस्ट सिस्टम के भीतर संभव नहीं सोशलिस्ट सिस्टम एक बार तय कर लेगी आपसे और मजा यह है कि सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट फ्रीडम का फायदा उठा लेगी और इसके बाद फिर मौका नहीं देगी कि आप फिर तय कर सकें विचार कर सकें व्हाट अबाउट ये मैं बात करता हूं मैं बात करता हूं ये जो जहां जहां जैसे कि चिकुसला या ये घोसला ये जो मुल्क है अगर हम बहुत गौर से देखें बहुत गौर से देखें तो इनको कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट मैं न कहना पसंद करूं और स्टेलिन भी पसंद ना करता अलग स्टूडेंट्स में मेरा कोई भी कहीं तालमेल नहीं होता लेकिन इस मामले में तालमेल है इस मामले में तालमेल है ये उनको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कहना पसंद न करता मैं मानता हूं कि ये असिलरेटेड कैपिटलिज्म ही है और इसके लिए जो भी प्रयोग किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए दूसरी बात जो आपने उठाई कि हिन्दू माइंड जो है वो सदा से भागता रहा है चीजों निश्चित ही भागता रहा है और डर मुझे यह है कि कहीं वो आज भी तो नहीं भाग रहा है जिसको आप नक्सलाइट कहते हैं मेरे लिए हिंदू माइंड और आप जिसको पूंजीपति कहते हैं आप कहते हैं पूंजीपति तो वही बैकवर्ड हिंदू माइंड से पैदा हुआ तो आप समझते हैं आपका कम्युनिस्ट उसी बैकवर्ड हिंदू माइंड से पैदा नहीं हुआ है वो दोनों उसी बैकवर्ड हिन्दू माइंड से पैदा हुए और लड़ाई दोनों से लड़नी पड़ेगी इस भ्रांत में आप मत पड़ जाए कि कैपिटलिस्ट तो बैकवर्ड हिन्दू माइंड से पैदा हुआ है और कम्युनिस्ट जो है वो मास्को से पैदा हुआ वो कहीं से पैदा नहीं हुआ वो भी इसी बैकवर्ड हिंदू माइंड का हिस्सा है और जिसको आप कैपिटलिस्ट कह रहे हैं वो तो बैकवर्ड माइंड से पैदा हुआ है जिसको आप मजदूर कह रहे हैं कह रहे हैं कि जो कि अब भविष्य की ऐतिहासिक शक्ति है वो किससे पैदा हुआ वो और भी बैकवर्ड वो और भी बैकवर्ड हिन्दू माइंड इधर तो हमें जो चुनाव करना है इस मुल्क में वो हिन्दू माइंड के भीतर ही है अब सवाल यह है कि उसमें करना क्या है और जो ये मॉडर्नाइजेशन की बात है ये मेरी समझ में पड़ती और मैं चाहता हूं कि कितने जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन हम हम चीजों से बच रहे हैं अब ये सोशलिज्म की बात हो या कोई और बात हो ये मॉडर्नाइजेशन से बचने की तरकीब है आज मॉडर्नाइजेशन का मतलब एक ही है और वो ये है कि जो व्यवस्था हमारे पास उसको हम पूरी तरह एसिलेट करें अगर हम उसका एसिलिरेट करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन संभव हो जाएगा अगर हम उसका एसिलिरेट नहीं करते और डाइवर्ट करते हैं मुल्क के माइंड को जो कि हमारी पुरानी हिंदू आते हैं तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं अब हम सोशलिज्म की बात में डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी बात मॉडर्नाइजेशन इस मुल्क के लिए बड़ा भारी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम थोड़ा सोचने जैसा है वो उस मॉडर्नाइजेशन को कौन लाएगा और वो कैसे आए और क्या है जो मॉडर्न है और क्या है जो ओल्ड है एक तो हमारी सारी जीवन व्यवस्था का जो ढांचा है उस ढांचे में कुछ चीजें हैं जो मर्डर्नाइजेशन को नहीं आने देंगी अब आज एक कम्युनिस्ट भी विवाह करता है तो विवाह करने में जो उसका ढंग दौर मैं देखता हूं सब वो वही का वो हिन्दू माइंड का है और कम्युनिस्ट भी विवाह करता है और उसकी पत्नी भी अगर किसी के साथ हंसती हुई उसको मिल जाए तो वो जो व्यवहार करता है वो बिल्कुल मनु महाराज का है वो उसका अपना नहीं मॉडर्न माइंड का मतलब ये है कि एक तो हमारे सारे सेक्स की जो मॉरलिटी है वो हमें तोड़नी पड़े मॉडर्न माइंड का मतलब ये है कि हमारा जो गैर चिंतन का लंबा इजहास है वो हमें तोड़ना पड़े लेकिन हम बदल सकते हैं बिना तोड़े एक आदमी हिंदू से कम्युनिस्ट हो सकता है और उसके माइंड का पूरा स्ट्रक्चर वही रहे कि वो जिस भांति गीता को पकड़ता था उस भांति कैपिटल को पकड़ ले वो तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है अभी अभी एक मित्र ने मुझे कहा कम्युनिस्ट है उन्होंने कहा गया मैं आपको सुनने नहीं आ सकता तो मैंने कहा कि बड़े मजे की बात है कल अगर मुझे कोई एक धार्मिक आदमी कहता था कि आप धर्म के खिलाफ बोलते हैं मैं सुनने नहीं आ सकता और अगर कम्युनिस्ट भी मुझे यही कहता है कि आप कम्युनिस्ट के खिलाफ बोलते मैं सुनने नहीं आ सकता तो मैं तुम दोनों में फर्क कहां करूं यानी मुझे तुम सुनने नहीं आ सकते क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा हूं तो मैं तुम्हें फर्क कहां पड़ू तुम फिर तो खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते उसी तरह जैसा कि वो हिन्दू नहीं सुनना चाहता मर्डर्न माइंड जो है वो सिर्फ एम्फेसिस के फर्क से नहीं होगा वो स्ट्रक्चरल फर्क और एम्फेसिस तो बदली जा सकती है एक आदमी हिंदू से मुसलमान हो जाता मुसलमान तो ईसाई हो जाता लेकिन बेसिक माइंड वही का वही रहता वही सब काम रहता मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि हिंदुस्तान में जिसको आप प्रोग्रेसिव एलिमेंट कहें वो जरा भी प्रोग्रेस है उसने सिर्फ एम्फेसिस बदली स्ट्रक्चर उसके पास वही का वही और उसके भीतर सब गांव पैस दंडफन वही के वही उसमें कोई फर्क नहीं पड़ गया अगर शिवसेना के आदमी आपको गलत दिखाई पड़ते हों तो वो गलत है ही सो दिखाई पड़ने चाहिए लेकिन से सेना के खिलाफ जो कम्युनिस्ट लड़ रहा है वो भी सब उन्हीं ट्रैक्टिक्स उन्हीं तरकीबों को वही जातिवाद का उपयोग कर रहा है वही सब तरकीबों का उपयोग कर रहा है जो से सेना कर रही तो फिर सवाल ये है और शिवाजी का पुतला लेके चलो कि माओ का पुतला लेकर चलो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता पुतला लेके चलने वाला आदमी एक आप दीवार पर शिवाजी के नारे लगा दो कि माओ का जय जयकार कर दो इससे अक्षर बदल जाते हैं आप नहीं बदलते और माओ भी वही माइंड लिख सकता है जो शिवाजी को लिख रहा है इस मुल्क को मर्डन होने का मतलब यह जो पहली दफे ठीक से समझ लेना चाहिए कि हमारा ओल्ड क्या क्या है वो हमें बहुत साफ नहीं कि हमारा ओल्ड क्या क्या है एक तो हम बिलीविंग है और हम अथॉरिटी पर बड़ा भरोसा करते हैं और मैं मानता हूं तो बड़ी अजीब बात है कॉम्युनिस्ट पार्टी का अगर हम पिछले बीस साल तीस साल चालीस साल का हिन्दुस्तान का इतिहास देखें तो हमें बड़ी हैरानी होती कि जैसे ही मास्को से एक सर्कुलर निकलता है यहां सबका दिमाग एकदम बदल जाता है और उस सर्कुलर के पहले हम लाखों को कहेंगे ऐसा हो रहा है वो मानने को राजी नहीं हो ये बड़ी अजीब सी बात है हमारे पास भी कोई आंख है अगर 50 साल का मास्को और हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधों का पूरा इतिहास देखें तो मैं नहीं समझता कि आपके जिन महाराज का आपने नाम लिया क्या नाम लिया डोंगरे महाराज से बहुत भिन्न सिद्ध होगा ये उससे भी गया और डोंगरे महाज को तो कम से कम साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये मरी दुनिया के हिस्से लेकिन यह कम्युनिस्ट ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ क्योंकि है बिल्कुल मरा और साबित कर रहा है कि वो भविष्य का हिस्सा और मॉडर्न माइंड ये जो मॉडर्न और ओल्ड के बीच एक सवाल है इसके लिए मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि ओल्ड माइंड क्या है वो हम साफ तौर से समझ लें ताकि मर्डर्न होने का सवाल उठ जाए मर्डर्न माइंड बहुत बड़ी बात है सोशलिस्ट क्रांति बहुत छोटी बात है से सोशलिज्म लाना बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन माइंड को मॉडर्न करना बहुत बड़ी मजा तो यह है कि जिनको आप पश्चिम के लोगों को मॉडर्न माइंड कह रहे हैं उस गलती में भी आप मत पड़ना उनका, उनका हां ना वहां भी तो आज सड़क पर भजन कीर्तन शुरू हो गया है आप इसको थोड़ा समझ लें माइंड आज वेस्ट के पास भी नहीं है भजन कीर्तन के की अलावा योग शुरू हो जाए ये जो बंद इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कर ये ये जो एक आखिरी बात करना शुरू उठे ये जो है स्थिति पश्चिम में भी जिसको हम मॉडर्न माइंड कह रहे हैं वो भी थोड़े से लोगों का है स्केप्टिकल तो माइंड का सवाल वो बहुत थोड़े से लोगों के पास है पश्चिम में भी हम इस मुल्क में भी स्केप्टिक्स को कैसे पैदा करें ये सवाल और ध्यान रहे स्केप्टिक्स अगर पैदा करने हो तो ऐसा नहीं है कि वो स्केप्टिकल होंगे गीता के बाबत वो कैपिटल के बाबत स्केप्टिकल होंगे स्केप्टिकल माइंड एज सच डॉगोमेटिक नहीं हो सकता तो ना तो कम्युनिस्टों को उत्सुकता है स्केप्टिकल माइंड में ना सोशलिस्टों को उत्सुकता है ना कैपिटलिस्टों को उत्सुकता है आप जो कहते हैं कि बिरला मंदिर बनाता है आप ये मत समझिए कि बिरलाई की ये उत्सुकता है कि मुल्क में बिलीविंग माइंड रहे ये कम्युनिस्ट की भी यही उत्सुकता है कि बिलीविंग माइंड रहे उसकी भी उत्सुकता स्केप्टिकल माइंड में नहीं क्योंकि स्केप्टिकल माइंड कोई सीमाए नहीं मानता वो ये नहीं मानता कि हम गीतें पर शक करेंगे और जब बाय बिलवाईगी तो शक नहीं करेंगे मान सकते असल में जिसको कहना चाहिए नॉन इज्मिक है स्क्रिप्टिकल माइंड जो उसका कोई इज्म नहीं हो सकता और वो अगर हमें पैदा करना ही पड़े उसके बिना पैदा किए कोई रास्ता नहीं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं कि पूरा मुल्क स्क्रिप्टिकल हो सच बात यह है कि मुल्क में अगर सिर्फ इंटेलिजेंसिया का एक अवांगार स्क्रिप्टिकल हो जाए तो मुल्क में स्क्रिप्टिज्म की धाराएं पहने लगे वो भी नहीं वो भी नहीं अभी मैं देखता था कि आपका बंगाल के एक लेखक को पदमश्री मिली तो वो सज्जन अभी लिख रहे थे कि गांधी जो है वो सुअर के बच्चे थे गांधी सुअर बच्चा और उसको पद्मश्री मिली तो उसने कहा कि वो जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं मैं बीमार था रुगुण था और कम्युनिस्ट मित्र आ गए उन्होंने मुझसे लिखवा के कर रिश्त करवाई हमारा अर्थ ये आवा का है हमारा अभी गांधी को सुअर का बच्चा कहना तो बराबर कहो लेकिन तो पद्मश्री तो लेने में अच्छा और पद्मश्री लेने के फिर क्षमा मत मांगो कि वो जरा मुझसे बीमारी में निकल गए इसे क्या करिए इस मुल्क के पास एक इंटेलिजेंसिया का आवागार चाहिए ना तो मजदूर कर सकेगा ना पूंजीपति ये कर सकेगा ये दोनों नहीं कर सकते ये दोनों ही ट्रेडिशनल हैं होंगे ही और जब पूंजीपति नहीं हो सकता तो मजदूर कैसे नॉन ट्रेडिशनल हो जाए लेकिन इंटेलेक्चुअल का वर्ग जरूर खड़ा किया जा सकता है वो हवा पैदा करेगा और सारी क्रांति उसके पीछे लड़ाई दोनों से करने होगी लेकिन लड़ाई करनी होगी कैपिटलिस्ट लड़ाई करनी पड़ेगी <laughs>